मंत्र दीक्षा के द्वारा ठाकुर के साथ में संबंध की स्थापना दूसरी दीक्षा दीक्षा दीक्षा दीक्षा दीक्षा मंत्र मंत्र है पहली नाम दूसरी मंत्र और तीसरी स्वरूप उसके द्वारा अष्टकालीन लीला का जहां स्मरण कर रहे हैं उस लीला में हमारी कहां स्थिति है हमारा क्या योगदान है हम कहां खड़े हैं उस लीला में ये स्वरूप की प्राप्ति होगी तब जबकि साधक के अंतश्चिंत देह उसका थोड़ा सा उसको विचार होगा श्री प्रियाजू ने श्यामचंद्र ने कृपा करके हमको दो स्वरूप प्रदान किए हैं अंतश्चिंत देह एक अंतश्चिंत देह है श्री गौरलीला में और दूसरा है श्री व्रज लीला में नुकुंज लीला में गौरलीला का जो स्वरूप है श्रीमंद महाप्रभु का स्वरूप वो महाप्रभु का स्वरूप ऐसा दिव्य है जिसकी करोड़ में श्री कृष्ण लीला समाई हुई है गौरलीला कृष्ण लीला के कारण और भी ज्यादा सुमधुर होकर के विराजमान हैं जैसे रबड़ी में इलायची मिला दी गई हो अत्यंत मीठा होकर के वो विराजमान हो रही है श्री तात्पाध श्री श्री मानसी गंगा के सिद्ध कृष्णदास बाबाजी महाराज उनने जिन गुटका ग्रंथों को अपने उपदेशों में शिष्यों की सन्मुख प्रकट किया जहां शिष्यों की सन्मुख प्रकट किया उन्हीं गुटका ग्रंथों के आधार पर फिर अष्टकालीन लीला का पर्याप्त विस्तार हुआ श्री तात्पाद कृष्णपाद कृष्णदास बाबा जी भारज परम परम बंदनी सिद्ध पुरुष रहे जिनको यथावस्थित शरीर में भी हो गया हो श्री किशोरी जी का साक्षात प्रियालाल का दर्शन हो गया हो उनको सिद्ध बाबा कहते हैं श्री तात्पात लीला चिंतन कर रहे हैं और तो लीला चिंतन करते करते ध्यान कर रहे हैं कि श्री प्रियालाल जल केली कर रहे हैं और जलकेली में किशोरी जी का नूपुर वो कहीं जल में खो गया है और किशोरी जी कह रही हैं कि अरे मेरे बाबा ने मोकु नूपुर नूपुर दियो ब्रशवाहन बाबा ने कैसी लाल की चीज मेरे बाबा को मोहसू जो प्रेम व प्रेम को प्रतीक होई के वो विराजमान और हाँ मेरे नूपुर कहा चलोगे और उस समय सब सखी कह रही हैं बोल अभी सखी घबरावे मत हम अभी ढूंढ रही श्री आनंद मंजिल के आदेश से ललिता जी के आदेश से रूप मंजिली जी के आदेश से श्री कृष्णदास तात्पाद वे भी मंजिली स्वरूप में मानसी गंगा के भीतर घुस गए उस समय मानसी गंगा में बड़े भारी कछुआ थे भोट बड़े बड़े और आए दिन ये खबर भी आती रहती थी कि, कि किसी भोट ने किसी आदमी को दबा लिया कहीं ओल थी ओल के भीतर चले गए कहीं व्यक्ति दब गया तीन दिन तक बाबा नहीं निकले जल के भीतर ही रहे और सब ये समझ रहे हैं कि किसी जीव ने दबा लिया है बाबा को भीतर अब नहीं आएंगे और तीन दिन के बाद में फिर बाबा निकल करके आए श्री प्रिया जी जो है वो प्रिया जी को नूपुर प्रदान किया दर्शन किए प्रिया जी के और प्रिया जी को नूपुर चरणों में धारण कराया प्रिया जी ने अपना प्रसादी पान तो हाथ में पान बीड़ा लेकर के और उसमें पधारे और सब ने का कणका का बीड़ा जो है वो ग्रहण किया अपूर्व स्वाद तो अपूर्व कृपा प्राप्त करके विराजमान ऐसे दिव्य स्वरूप रहे सभी लोग श्री कृष्णदास सिद्ध बाबाजी महारे त्पाद उन तात्पाद से अनुग्रहित होकर के उनकी कृपा के द्वारा ही मानसी सेवा करते हुए विराजमान हुए गुटकाओं में जो लीला स्मरण का भाग है वो विशेष रूप से श्री रूप गोस्वामी जी के आधार पर रूप गोस्वामी का जो आठ श्लोक स्मरण मंगल स्त्रोत्र के आठ श्लोक उन आठ श्लोकों का परम विस्तार श्री गोविंद लीलामृत आदि में किया गया उन्हीं आठ श्लोकों के आधार पर वो जो लीला स्मरण है उस लीला स्मरण को कर रहे हैं श्री साधक सबसे पहले श्रीमद हरी सबसे पहले श्री महाप्रभु की जो लीला है उस प्रदोष लीला का कृष्ण ये अपरांग लीला है उस अपरांग लीला का स्मरण करें तीन बजकर के छत्तीस मिनट से लेकर के छ बजकर के चौबीस मिनट तक का जो समय वो अपरांग अपरांध छीन छत्तीस से छह चौबीस तक का अपरांध काल का समय इस समय की लीला में श्री ठाकुर जी गैया चरा करके लौट रही हैं सो गोचारण करने के लिए ठाकुर जी के द्वारा सारी गायों को पहले एकत्रित करना एकत्रित करके यमुना पुलिन पर ला करके गायों को रात जलपान कराना एक बार गायें गईं तब यमुना जी में जलपान किया फिर मध्यान्ह में घास चढ़ने के बाद में एक बार गैयाओं ने जल पिया और फिर अब लौटते समय जलपान तृतीय जलपान कराते हुए श्री ठाकुर जी जैसे लौटेंगे श्याम सुंदर जैसे लौटेंगे उस लीला का श्रीमंद महाप्रभु स्मरण कर रहे हैं श्री कविकर्णपुर श्रीमन महाप्रभु की उस लीला का स्मरण कर रहे हैं अपराध लीला का के परावृतिम गोष्ठे ब्रज नपतिनो विपिन्नता महानंदाबोधे सपद जनयत्री स्वृदय स्मरण श्री गौरांगो नटति बलते निःश्वस क्षण गुह्य सर्वान्वय भज मन श्रीमद महाप्रभु मध्यान्हीला का स्मरण करने के बाद में मध्यान्हीला पुरी मध्यान्हीला बहुत विस्तृत और श्री भावनासार संग्रह में मध्यान्हला के एक हजार कितने तीन श्लोक हैं एक हजार तीन श्लोक का मध्यान्ह लीला का उसमें सारी लीलाएं है जो हैं वो सारी लीलाएं है विराजमान हैं ये अपराध लीला तो छोटी सी है करीब डेढ़ सौ श्लोक के का संकलन है परंतु उसमें इतने एक हजार सवा सवा तेरह हजार श्लोक के करीब करीब उसमें उन श्लोकों का संकलन किया गया है। एक हजार सवा तीन सौ श्लोकों का तेरह हजार श्लोकों का संकलन उससे भी ज्यादा तो परावृत्तिम गोष्ठे ब्रजपते सुनोर विपंता शिव महाप्रभु तीन छत्तीस पर आप विराजमान हुए हैं और श्री ठाकुर जी की गोष्ठ से गोष्ठ में लौटने की जो लीला है उस लीला का ध्यान रहे हैं ब्रज और गोष्ठ की जहां मिली हुई लीला है गोष्ठ और बन की नुकुंज की वो लीला अत्यंत अत्यंत मधुर है और उसमें सभी रस के प्रकरों के प्रेम का पोषण है और वृंदावन की जो अपूर्व संपत्ति उस अपूर्व संपत्ति की सेवा श्री प्रियालाल को वृंदावन समर्पित कर सकने में समर्थ है जहां केवल नुकुंज नुकुंज की अष्टयाम लीला है वहां पर वृंदावन की विशेष संपत्ति गोष्ठी की वह सेवा से वंचित रह जाती है और वहां पर केवल मधुर रस का ही प्रवेश है अन्य रसों के द्वारा मधुर रस पोषित नहीं हो रहा है परकी अभाव उसके द्वारा भी मधुर रस पोषित नहीं हो रहा है परंतु गोष्ठ और निकुंज इनकी मिली हुई जहाँ लीला है वहाँ परकी अभाव के द्वारा जो मधुर रस निज रस वह विशेष रूप से पोषित होता है साथ के साथ में जितनी भी वृक्ष की पूरी संपत्ति गोष्ठ की और निकुंज की वो पूरी संपत्ति शामचंदर की सेवा में विलोक को प्राप्त करती है इसलिए गोष्ठ निकुंज दोनों की मिलित लीला अत्यंत अत्यंत शोभन और रसपूर्ण अधिक रसपूर्ण होकर के विराजमान सभी रसों का उसमें समावेश और अन्य रस अद्भुत रस के साथ में मिलकर के मुख्य रस को अत्यंत अत्यंत पोषित करने वाले होकर के विराजमान है तो शिव महाप्रभु भी, भी गोष्ठ निकुंज इनकी मिलित नीला का स्मरण कर रहे हैं परावृष्टि गोष्ठे है। श्याम सुंदर ब्रिजवासियों से मिलने के लिए अत्यंत अत्यंत उत्सुक भी हैं गोष्ठ का जो परिकर है उसके साथ में मिलने के लिए ब्रिज नपथ सूलो विपिनता श्री नंद बाबा यशोदा जी सबकुल व्याकुल हैं कन्हैया का दर्शन करने के लिए तो ब्रिज राजपुत कुमार वे विपिन से लौट रहे हैं श्रीमंद महाप्रभु उस समय विराजमान हैं है महानंदा बोधे सपद जन स्वृदय श्रीमंद महाप्रभु महाआनंद के समुद्र में अपनी जनयत्री श्री यशोदा यशोदा मैया उनको अपूर्व रूप से आनंदित कर रहे हैं आपको ब्रिज की मैया की याद आ रही है तो जनिम स्वहृदय स्मरण मैया की याद करते हुए श्री गौरांगो नटत बलते निश्वस महाप्रभु उस समय कभी लीला का चिंतन करते करते वैसा ही अभिनय करने लग जाते हैं वीणा और वैणिक वीणा और वैणिक इन दोनों की एकता उस समय हो जाती है माने भीतर जो लीला चिंतन हो रहा है वैसा ही अभिनय श्रीमद महाप्रभु बाहर करने लगते हैं जैसे बीणा बजाने वाला घंटों बीणा के खूंटियों को मरोड़ता रहता है बजाना शुरू नहीं करता है जब उसके हृदय की मेलोडी के साथ में हृदय के संगीत के साथ में तंत्री की स्वर लहरी मिल जाती है एक एक सी होती है तब जो वीणा में बजाया जाएगा वह संगीत वह झंकार हृदय में पहुंचेगी और हृदय का जो झंकार है वह झंकार ही वीणा के तारों के माध्यम से भी प्रकट होगा तो दोनों चीज एक होनी चाहिए तब दोनों वीणा वैणिक दोनों एक होकर के विराजमान होते हैं तो श्रीमद महाप्रभु भी आज लीला का चिंतन करते करते उनका यथावस्थित जो स्वरूप है महाप्रभु का वह भी ब्रज लीला का ही अनुकरण करते हुए विराजमान हो रहा है और ब्रजवासियों के विभिन्न भाव महाप्रभु के चेहरे के ऊपर आ रहे हैं तो स्मरण श्री गौरांगो नटते बलते श्री महाप्रभु स्वयं आप नृत्य कर रहे हैं अभिनय कर रहे हैं और उस समय बलते कभी मूर्छित हो रहे हैं चेष्टा कर रहे हैं और कभी निश्वस्ती ब्रिजवासियों के भाव से युक्त होकर के वियोग में ऊंची-ऊंची निश्वास लेने लगे कि हाय अभी तक कन्हैया नहीं, नहीं आया कितनी देर हो गई क्यों ना आयो क्यों ना आयो ऐसा कहकर के, के निश्वास श्रीमद महाप्रभु निश्वास लेते हुए भी विराजमान हो रहे हैं क्षण सर्वान और सब लोगों को मोहित करते हुए आज ब्रज लीला ही जैसे श्री निकुंज श्री नवद्वीप में साक्षात प्रकट हो रही है महाप्रभु के स्वरूप का दर्शन करते हुए महाप्रभु के अभिनय का दर्शन करते हुए सब उस समय ब्रज लीला की उस उत्कंठा का मूर्तिमान दर्शन कर रहे हैं विवशेयति यस्तम सर्वांग ऐसे श्री गौरहरी सबको विमोहित कर रहे हैं उन श्री गौरहरी की लीला का अरे भैया मेरे मन तू स्मरण कर स्मरण कर इसी तरह से श्री विष्णु चक्रवर्ती वो श्रीमद महाप्रभु की नवद्वीप लीला का स्मरण कर रहे हैं कि अपरांत काल में महाप्रभु ने किंचित मध्याह्न में विश्राम कर लिया है इसके बाद में आप जागे हैं और जाग कर के अपने आसन के ऊपर ही बैठकर के महाप्रभु लीला का स्मरण कर रहे हैं अपने प्रकोष्ठ में सब भक्तगण उस समय महाप्रभु को घेरे हुए विराजमान है कि यश्रीमान अपराध के सहगण ही सही ही प्रेमवान तादृक्षु स्वयंप्यलंजगता शर्मा विस्तरय आराम ततेति पौर जनता चक्षुशकोरोडुपह मात्र दूरमपेक्ष निजगृह तौरम अध्येम्य हम यीमापराधिक श्रीमहाप्रभु अपरांध अपरांधक समय आप अपनी पाठशाला में या श्री शिवनिवास पंडित के घर पर अपनी जो पाठशाला जहाँ विद्यार्थियों को पढ़ा रहे हैं वहाँ पर आप जाके हैं मध्यान्ह में वहीं विश्राम कर रहे थे तो श्री यश्रीमान अपराध के अपरांध काल में सहगण ही गणों के साथ में श्रीमद महाप्रभु विराजमान हैं श्रीवास प्रभृति जितने भी भक्तगण पंच तत्व श्री महाप्रभु के साथ में विराजमान हैं महाप्रभु स्वयं भी पंचतत्व में एक हैं तो सगण ही प्रेमवान जो उन गणों के साथ में परम प्रेमवान होकर के विराजमान हैं और प्रेमवान स्तक्षु स्वयंप्यलंत जगताम श्री महाप्रभु ध्यान में श्री महाप्रभु श्री श्यामचंदर की उस वनगमन से लौटने की जो लीला है आवनी की लीला उस आवनी की लीला का दर्शन कर रहे हैं त्रिजगताम शर्माण विस्तारयन त्रिजगत को अपूर्व शांत आनंद प्रदान कर रहे हैं आरामात तथेत पौर जनता चक्षुष चकोरो और आप किसी आराम मने फल का जो बगीचा है जिस फल के बगीचे में श्रीमंद महाप्रभु ये मध्यान्ह में विश्राम कर रहे थे अपनी जो पाठशाला है जहाँ पढ़ा रहे हैं वहाँ के बाहर बड़ा सुंदर आराम है एक बगीचा है उस बगीचा में श्रीमंद महाप्रभु विराजमान हैं और आरामा तत ए वहाँ पर सब भक्तगण भी महाप्रभु के साथ में आप जागृत एकत्रित हो गए हैं जाग गए हैं और पौर जनता चक्षुष चको रोड जिस समय श्रीमंद महाप्रभु आप बगीचे से टोटा से उस बगीचे से आराम से जब अपने धवल लौट करके आ रहे हैं उस समय श्री नवद्वीप के वे भी श्री महाप्रभु का अपूर्ण से दर्शन कर रहे हैं पौर जनता चक्षुष चकोरोपाह जैसे चकोर चंद्रमा का दर्शन करता है ऐसे ही हां चंदा चकोर की तरह से सबको आनंदित करते हुए श्रीमद महाप्रभु अपने पाशाला से पधारे हैं मात्रा दूर मुेक्षितो निज ग्रहम मैया भी उस समय दर्शन कर रही हैं तम गौरम अध्ययन में हम उन गौर का हम ध्यान कर रहे हैं इस प्रकार गौर लीला भी चल रही है श्रीमंद महाप्रभु और एकदम समानांतर लीला चलती है जैसे ठाकुर जी का ब्रिज में गाय चरा करके लौटना इसी प्रकार श्रीमंद महाप्रभु का भी अपनी पाठशाला जो है उस पाठशाला से और बगीचे से अपने भवन लौटने की जो लीला है वो लीला आनंदपूर्वक हो रही है पहले बगीचे में बैठकर के श्रीमन महाप्रभु उस लीला का जब चिंतन कर रहे हैं तो चिंतन करते करते राधा भाव से युक्त होकर के श्री महाप्रभु ब्रज में श्री राधे का तादात्म्य प्राप्त करके विराजमान हो जाते हैं राधा भाव में विराजमान हो जाते हैं अपने बहेल में विराजमान होकर के श्री श्याम के आगमन की शोभा का जैसे राधारानी दर्शन कर रही है राधा रानी में तादात्म्य होकर के उस लीला का दर्शन कर रहे हैं फिर श्याम सुंदर जब गए तब लौट करके अपने भवन में शिव महाप्रभु आएंगे उस समय नवद्वीप के जितने भी निवासी हैं वे नवद्वीप के निवासी उस लीला का दर्शन करेंगे गौर लीला के भीतर श्री कृष्ण लीला अपने आप समाई हुई है इसीलिए जो वृंदावन के रसिक जन हैं वे भी श्री गौर लीला का स्मरण करते हैं श्री रूप गोस्वामी जी विराजमान है वृंदावन में परंतु तो श्रीमद महाप्रभु का दर्शन करके रो रहे हैं महाप्रभु का स्मरण करके रो रहे हैं कि सचैतन्य किम्बे पुनरअपि दृश्य हो या पदम प्रथम चैतन्य अष्टक में श्रीमंद महाप्रभु बिलाप कर रहे हैं श्री रुप गोस्वामी जी बिला कर रहे हैं कि वे श्री चैतन्य का दर्शन मैं कब करूंगा कब करूंगा श्री हरदास ठाकुर जन्मभर तो सदा हरे कृष्ण मंत्र महामंत्र इनका कीर्तन जप करते रहे परंतु मृत्यु के समय जिस समय निर्वाण का समय आया उस निर्वाण के समय कृष्ण चैतन्य कहकर के प्राणोत्सर कर रहे त्याग कर रहे इससे इससे पता लगता है कि लीला के भीतर कृष्ण लीला समाहित है गौर लीला के भीतर कृष्ण लीला समाहित है और गौर लीला अपने आप में भी परम परम उपास्य होकर के विराजमान है गौरलीला का स्मरण किया जाएगा तो कृष्ण लीला अपने आप ही उसमें आ जाएगी तो श्री हरदास ठाकुर नामाचार्य वे जन्मभर श्री हरे कृष्ण मंत्र का आश्रय ग्रहण करते हैं परंतु अंत समय निर्वाण के समय वे श्री कृष्ण चैतन्य इस नाम का उच्चारण करते हुए अपने प्राण का त्याग करते हैं प्राणोत्सर्ण करते हैं और उस समय श्री महाप्रभु श्री हरदास ठाकुर के उस जीर्ण शीर्ण शरीर को लेकर के कितने दुर्बल हैं और महाप्रभु कैसे उद्दान नृत्य करें उनके श्रीअंग को हाथ में लेकर के महाप्रभु नृत्य करते हुए विराजमान हो रहे हैं और अपने हाथ से श्री श्री हरिदास ठाकुर उनका उनको समाधि प्रदान कर रहे हैं हरदास ठाकुर जो है उनका उत्सव करते हुए श्रीमंद महाप्रभु विराजमान हो रहे हैं तो गौरलीला के भीतर कृष्ण लीला अपने आप समाई है गौर लीला अपने आप में परम उपास्य है गौरलीला को कृष्ण लीला प्राप्त करने का केवल माध्यम मात्र नहीं मानना चाहिए वह अपने आप में भी उपास्य है क्योंकि गौरलीला का स्मरण किया जाएगा तो कृष्ण लीला अपने आप उसके भीतर क्रोधीकृत होकर के अंतर्भुक्त होकर के अपने आप प्राप्त हो जाएगी और सर्वोत्तम रूप में प्राप्त होगी जो छैना है वह रसगुल्ला के रूप में प्राप्त हो जाएगा ऐसे श्री गौरीलीला का निरूपण करके अब श्री की लीला का सूत्र श्री रूप गोस्वामी जी दे रहे हैं अपराध लीला का एक सूत्र एक श्लोक में पूरी अपराध लीला उसका वर्णन कर रहे हैं जो परम मधुर है उस मधुर को जैसे अगस्त सारे समुद्र को चुलकी कृत करके एक चिल्लू में पान कर गए ऐसे पूरी की पूरी जो लीला है उस लीला को चुलकी कृत करके श्री रूप गोस्वामी जी पान करते हुए विराजमान हो रहे हैं श्री राधाम प्राप्त गेहाम निज रमण कृते क्लिप्त नानोपहाराम सुस्नाताम रम्य वेशाम प्रियमुख कमला लोक पूर्ण प्रमोदाम श्री श्रीकृष्णम चापरांधे ब्रज मनुचलतम धेनुविंदयी बयस्य श्री राधा लोकतृप्तम पितृमुख मिलतम मातृमिष्टम स्मरा अपरां काल में पहले राधारानी की लीला का स्मरण और फिर श्री कृष्ण की लीला का स्मरण जहां प्रियालाल दोनों मिले हुए हैं वहां एक साथ लीला का स्मरण जहां पर अभी अपने महलों में जावट में विराजमान हैं श्री श्याम सुंदर आप बद में सखाओं के साथ में विराजमान हैं तो दोनों के पहले प्रिया जी की लीला का और फिर श्याम सुंदर की लीला का आधे आधे श्लोक में वर्णन कर रहे हैं श्री राधाम प्राप्त गए हम मध्यान्ह में सूर्य पूजन करने के बाद में श्री जटला जी के साथ में श्री राधे का उस समय पधारी सूर्य पूजन हो गया है और श्री जटला कह रही हैं कि राधिका बधू चलो चलो मेरे साथ में चलो ऐसा कहकर के अपने साथ में श्री राधिका को लेकर के जाएं श्री प्रिया जी जानबूझकर के किसी झाड़ी में अपने अंचल को कहीं अटका दे और कांटे से अंचल को छुड़ाने के बहाने श्री श्याम को मुड़ मुड़ करके देख रही हैं ये परि चतुराई के साथ में श्री श्याम का दर्शन करते हुए या अपनी मोती की माला उसको बिखेर दे और उसे बीनने के बहाने मोती बीनने के बहाने पुनः पुनः श्री श्याम का मुड़ मुड़ करके दर्शन कर रही हैं जान करके एक एक मोती बड़े धीरे धीरे उठा रही हैं, बीन रही हैं और इस तरह से बहाने से जय श्री प्रिया जी की जो अपूर्व आसक्ति कृष्ण दर्शन आज कृष्ण को छोड़ते नहीं बन रहा है इसलिए मुड़मुड़ करके कोई कोई बहाने से श्री प्रिया जो हैं वो श्याम सुंदर का दर्शन कर रही हैं और जटला हल्ला मचा रही है कि अरे तुम्हें अभी तुम्हारी पूजा हो गई अभी चल क्यों ना रही क्यों ना रही हो और ये कह रही है हाँ अभी आए मेरे मोती बिखर गए हैं उनको तुम बीन ऐसे आनंद पूर्वक श्री श्याम सुंदर का दर्शन करके प्यारे से नयनों से ही अनुमति प्राप्त करके पधार रही हैं तो श्री राधा परम शोभा से युक्त श्री राधे का अभी अभी मिलन प्राप्त हुआ है परम परम आनंदित हो रही है श्री श्याम सुंदर जब ब्राह्मण वेश धारण करके आए थे और सूर्य पूजन करा रहे हैं श्री जटला कह रही हैं बोले कि हे ब्राह्मण देवता जरा मेरी पुत्र बधू का हाथ की रेखा देख करके तो बताओ ये सब कुशलपूर्वक तो होगा हमारे घर में खूब समृद्धि तो रहेगी और श्री शास प्रिया जी के श्री हस्त का दर्शन करके रीझ रहे हैं बर ना हम ब्रह्मचारी हैं हम किसी प्रमदा के हाथ को स्वीकार नहीं करेंगे परंतु आप अपने हाथ में जो कुश है उस कुश से ही स्पर्श करते हुए श्री प्रिया उनके हस्त का स्पर्श करते हुए कोई फूल जो है उससे स्पर्श करते हुए कह रहे हैं बोले आहा जहां ये विराजमान हैं वहां पर श्री शची इंद्रा सबके सब इनकी सेवा करने के लिए रुद्राणी ब्रह्मणी सबकी सब इनकी सेवा करने के लिए सदा विराजमान होंगी आहा इनके सौभाग्य का क्या वर्णन किया जाए ये तो सबकी अनंत अनंत जो ऐश्वर्य हैं उनकी स्वामिनी होकर के सदा ही विराजमान हैं सारे गुण इनमें विराजमान हैं इनके नाम मात्र के द्वारा जितनी भी अभिलाषाएं हैं वे अभिलाषा पूर्ण होकर के सर्वोत्तम फल की प्राप्ति सबको होगी ऐसे श्री श्याम सुंदर श्री प्रिया के रूप गुण माधुर्य का गायन करते हुए विराजमान हो रहे हैं और श्री राधे का उस समय श्याम सुंदर से मिल करके और आप लौटी हैं तो श्री राधाम परम शोभा से युक्त श्री राधिका हैं प्राप्त गेहाम श्री राधिका लौट करके अपने भवन में आई निज रमण करते क्लिप्त नानोपहार राम श्याम सुंदर के लिए सुंदर कोई उपहार उनकी रचना कर रही हैं सुंदर भोजन सामग्री पांच प्रकार की जो अमृत के लिए आदि पांच प्रकार की विशेष मिठाई उन मिठाइयों की रचना कर रही है जिनको एक डब्बे में भर के फिर ये भिजवाएंगी और सायंकाल के समय जो धनिष्ठा जी कुलता जी वे श्री श्याम सुंदर को उस सामग्री को समर्पित करेंगे और श्री राधिका के श्री हस्ती की उस सामग्री को उस समय श्याम सुंदर ग्रहण करेंगे सब सखगण भी ग्रहण करेंगे तो क्लुप्त नानोपहारम पांच प्रकार की जो सामग्री है विशेष रूप से उनको श्री राधिका रचना करेंगे सुस्नाताम श्री राधिका ने फिर सायंकालीन जो स्नान है वो सायंकालीन स्नान किया और स्नान करके यदि ग्रीष्म ऋतु है तो सायंकालीन स्नान स्नान करके रम्य वेश्याम रम्य वेश धारण करके श्री राधे का विराजमान हुई हैं प्रिय मुख कमला लोकपूर्ण प्रमोदाम श्याम सुंदर का मुख दर्शन करके अपूर्ण से आनंदित हैं और श्री श्याम सुंदर की प्रतीक्षा देख रही हैं कि आहा, आहा प्यारे लौट के आते होंगे कहीं ऐसा ना हो कि मैं श्रृंगार करने में रह जाऊं इसलिए जल्दी से श्रृंगार धारण करके चित्र सारी अटारी में आकर के विराजमान हो जाती हैं और वृंदावन बिहारी की उस रूप माधुरी का दर्शन करती हैं ये श्री प्रिया जी की लीला का दर्शन किया अब श्री श्याम सुंदर का कर रहे हैं कि कृष्णम चैवापरांधे ब्रजमन चलतम जितने भी सखागण हैं वे उनके साथ में अपराध काल देख आया हुआ देख करके श्री श्याम सुंदर उस समय एक एक गैया उनसे लिपटते हुए कह रहे हैं कि तेरे बछड़ा तेरी याद करे होंगे चल चल अपने बछड़ाओं का पालन करने के लिए गोष्ठ चलो गोष्ठ चलो गायों को उस समय आप इकट्ठा कर रहे हैं गैयाओं का जिस जिसका नाम ले वो वो गैया सामने उपस्थित हो जाए धैन वृंदई बयसे धेन जो है उनके साथ में आप सखाओं के साथ में पढ़ा हैं श्री यशोदा जी व्याकुल हो रही हैं कि अभी तक कन्हैया नहीं आयो का भे, का भे कोई गोपी आकर के उस समय श्री यशोदा से कहती है बोले मैया अभी अभी मैं यमुना पुलंद पे आग, आई हूं यमुना में जल भरवे के ताई गई पनघट पे वहां पे देख के आई आयु बाजे तो कुद्दाम मच रही है महाऊधम है रे श्याम सुंदर जमना जी में सब सखान के संग में जल केली करते भाई और जल को युद्ध करते भाई विराजमान है अभी नहा हैं वहां पे तो अभी देख के आई आयु बाजे तो ऊधम है रे कुम मच रही है मैया उस समय व्याकुल हो रही है तब श्री बलदाऊ जी जितने भी सखागण हैं उन सखागणों से कहें कुल तो भैया चलो चलो गई आन के धार को समय है, है। गईयान के आमनी को बछड़ाएं व्याकुल हरे होंगे भूखे होंगे, चलो चलो ऐसे बलदाऊ जी सब सखाओं को हो श्याम सुंदर को हो संबोधन दे करके उस समय लौटा करके लाएं, तो धैनविंद ही वैश्य ही श्री श्याम सुंदर धैनविंद वैस्य के साथ में आते हैं श्री प्रिया जी जहां त्यौरी के ऊपर खड़ी हैं दर्शन दे रही हैं श्री बलदेव उस समय पहले निकल जाएं, जितने भी बड़े शाखा हैं वे पहले निकल जाएं कि मिलन में बाधा नहीं हो विशेष रूप से इस समय प्रिय नर्म सखा श्री श्यामचंदर के पास में चारों ओर घिरे खड़े हैं और आप जानबूझकर के प्रिया की त्यौरी के तिलरी के सामने खड़े होकर के देर लगा रहे हैं अरे मुझे वो श्यामा गईया ना दिख रही है वो कहाँ रह गई मेरी धोरी गई है कहाँ गई ऐसे जान बूझ करके श्री के सामने मुड़ मु करके अब प्रिया यदि श्री शामसुंदर के दक्षिण बाम कपोल का दर्शन कर रही हैं तो दक्षिण कपोल का दर्शन नहीं हो उस समय जान बूझ करके मुड़ करके किसी बहाने से किसी सखा से वार्तालाप करते हुए आप श्री के गवाक्ष के सामने ही खड़े होकर के प्रिया से चौमजरा करते हुए चातुराक्षिक जो प्रीति है उसको करते हुए विराजमान हो रहे हैं श्री राधा लोक तृप्तम श्री प्रिया जी उनका दर्शन करके तृप्त हो रहे हैं नैनो में यहां वतन हो रही है कि श्यामचंद्र पूछ रहे हैं हे प्रिय कब आपका दर्शन होगा श्री प्रिया ने अपने हाथ में जो लीला कमल ले रखा है उस कमल को ही बंद करती हुई मानो कह रही हैं जिस समय चंद्रोदय होगा और कमल बंद होंगे उस समय मेरा आपके साथ में श्री यमुना पुलिन पर मैं अभिसार करने के लिए आ रही हूँ तब आपके साथ में मिलन होगा ऐसे संकेत जहां नैनी नयनों में संकेत होते हुए विराजमान हो रहे हैं ऐसे श्री राधा लोक तृप्तम मुख मिलतम श्री नंद बाबा प्रतीक्षा करते करते द्वार के ऊपर ही आ गए हैं आप माता पिता दोनों से मिल रहे हैं मैया तो आपको अपने हृदय से लगा ले श्री रोहिणी जी श्री यशोदा जी कन्हैया की उस समय आरती करती हुई विराजमान हो मात्र मातृमिष्टम स्मरामी मां उनसे मिलकर के मां आपके सबरे अंग का परमार्जन करती हुई विराजमान हैं उन श्री श्याम की इस अपराध लीला का हम स्मरण करते हैं ऐसे अपरांध लीला के सूत्र का निरूपण करके अब उस लीला का आस्वादन प्राप्त करे हैं अथ प्रेम स्थेयम अन्य प्रसमजन है रहिता, प्रिया प्रेयस्य अक्षनो हो, अमल कमल्वंदमसो तथा स्वैंसूर दवथनो बलाद्रम्या हृदयनगरी भेद श्री प्रिया अथ प्रेमने स्ेय अन्यम समझ स्थर्य रही था प्रेम के कारण श्री प्रिया उनके नेत्र श्याम सुंदर को दूर से निहार रहे हैं देख रहे हैं और प्रेम में श्री प्रिया अपने आप को अत्यंत अत्यंत अस्थिर अनुभव कर रही हैं तो अथस्थेयन जो प्रेम आज शिप्रिया को अत्यंत अत्यंत अस्थिर करता हुआ विराजमान है था। से रहित हो गई हैं और उस समय विषाद रूपी दावानल इन शिप्रिया को अत्यंत अत्यंत व्याकुल कर रहा है तो विदूरे दबघन बलाद आक्रम में अस्या हृदय जो दावानल है वो श्री प्रिया के हृदय को व्याकुल करते हुए विराजमान हो रहा है तो सखी संघाश्वास औषधमपी निरोजो विधति जितनी भी सखीगण हैं वे अनेक अनेक प्रकार के सखी संघ सखियों का जो समूह है वो आश्वास औषधि मपि निरजो आश्वासन रूपी जो औषधि वो श्री प्रिया को पान करा रहा है शिप्रिया उन औषधि को व्यर्थ करके मानती हैं बोल अली सखी अभी तक प्यारे नहीं आए प्यारे का दर्शन नहीं कर रही हूं कैसे अपने प्राणों को धारण करूं प्राणों को धारण करूं स्वप्राण प्रिय बहजाम संज्वल रुजम शिप्रिया में जो संज्वल उत्पन्न हुआ है बिरह का जो ज्वर उत्पन्न हुआ है उसमें क्षणार्धम कल्पा शतुमन ततेम एक क्षण 100-100 कल्प जैसा श्री प्रिया के लिए व्यतीत हो रहा है ऐसे इम गुरुग्रहम नरम भस्कम कूपम ह्रियम शन जनम जलज पटलम उसमें श्री प्रिया आज अपने घर को निर्जन कूप के समान समझ रही हैं और अपने हृदय को अत्यंत अत्यंत संभालने का प्रयास कर रही हैं लज्जा जो है वो बज्र के समान श्री प्रिया को रोक रही है आप पूछ रही हैं उसी समय चंदन कला नाम करके कोई सखी श्री राधिका के पास में आई हैं और श्री पूछ रही हैं कुतो वृंदाण्यात् कथमिद मकाहा गोष्ट महेशी निदेशा कि अरिचंद्रकला कहां, कहां से आ रही है कहां से आ रही है अरि चंदन कला कहां से आ रही है तो कुतो ये प्रश्न है उत्तर है वृंदाण्यात् मैं वृंदावन से आ रही बोल वृंदावन काय के लिए गई श्री चंदन कला जी कह रही हैं कि मुझे श्री यशोदा जी ने मैया ब्रजेश्वरी ने आज्ञा दी थी बोल कैसी आज्ञा कि उन्होंने ये आज्ञा दी है कि जा देख राधिका ने कोई सामग्री बनाई है कि नहीं शाम कन्हिया के लिए संध्या के लिए कोई सामग्री राधिका ने बना दी होगी बना दी हो तो उसको ले आ तो में आपने जो रसोई की है सुंदर कोई तथि व्यतिक्षेप ग्राहो त्यतिक्षेप ग्राहोत्तर विविध सब ऐसा कंदुक गेंद जो है उन गेंद को व्यतिक्षेप गेंदों को फेंकना और उन गेंदों को ग्राहोत्तर गेंद को लपकना ये जो खेल है वो खेल श्री श्याम सुंदर सखाओं के साथ में है खिल रहे हैं श्री दामा उस समय कन्हैया से कह रहा है श्री कृष्ण कभी सब श्री दामा से कह रहे हैं कि अरे श्री दामा क्यों जोर जोर जो तक चल रहे हो मेरे तो कान फटकन फड़कन फट, फट, फट, लगे अभी मेरा नाम सुनकर कुश्ती तू तो भाग जाएगा और श्री रामा उस समय कह रहे हैं अरे तेरे कंधा साक्षी दे रहे हैं कि मैं इन कंधा के ऊपर बैठा बैठाऊ पूछ ले अपने कंधा तक ऐसे श्रीधामा श्री श्याम श्री सुंदर से कह रहे हैं कि जय श्री श्री राम ही पृथ्वी महसाम धाम ने महसा अरे ये श्री श्रीधामा हैं जिस श्रीदामा का वरण सदा जयश्री करती हैं और एक बार ना कन्हैया तो ए, अनेक अनेक बार मैंने धरती चटाई है कुश्ती में तो पराजित क्यों है तो जयश्री ही श्री राम ने प्रहित महसाम धाम नहीं श्री श्रीदामा जो अत्यंत अत्यंत तेज का धाम है इस श्री रामा का वर्ण करने के लिए जय श्री सदा व्याकुल रहती है और आज भी मैं विजयी होकर के विराजमान हूं तभी वंशस साक्षी भवती विश्वास नहीं हो तो अपने कंधा से पूछ ले तेरों कंधा या बात को साक्षी है कि न जाने कितनी दफे तू मोय यमुना जी की आरोहण भूमि से लेकर भांडीर भट तक की जो उत्तारण भूमि है मैंने धैया है वह तक मो एक कंधे के ऊपर बैठाए के तू ले तो यमुना जी से लेके और यमुना जी पे तो चढ़ूंगा कंधे पे और भांडिर भट्ट मैं उतरूंगा तो उत्तारण भूमि जो है वो है भांडिर भट्ट और आरोहण भूमि जो है वो है श्री यमुना जी को किनारो तो वहां से मैं तो ले गय तबी वांशस साक्षी भवती तेरा ये कंधा जो है वो साक्षी हो करके विराजमान है मुखा टोपी कोपी स्व महिर बिलोपी चपलता अरे अपने मेहमा को ज्यादा गायन मत कर तेरी मेहमा को लोप करवे वालों तो यहां पे मैं बैठा ऐसे मधमंगल कह रहे हैं श्री कृष्ण कह रहे हैं कि अरे तो मैं तो एक मुष्टि भी ना मरी और मैंने कितने असुर को मारे तो श्री रामा उस समय कृष्ण से कह रहे हैं कि हे कृष्ण बाकी मंत्र ही विपरा निधन मनयत ज्यादा ऐठ मत दिखा ज्यादा भाव मत खा ये बाकी जो है पूत, बाकी पूतना वो तो ब्राह्मण के मंत्र थे मरी तर थोड़ी मारी, मारी। ब्राह्मण ने मंत्र फूको और पूतना मर गई तो पूतना को मारवे को ज्यादा अभिमान मत कर भैया ये तो बाकी मंत्र ही विप्राह निधन मनयत ब्राह्मण ने मंत्र पढ़ कर के उस बकी को मृत्यु को प्राप्त कराया तो तू मारवे वालों ना है है पूतना वो तो ब्राह्मण के मंत्र से मरी और यहाद स्वम सर्वे बर्मपे तकीम हंत और तू ये कहे कि मैंने के मुख में प्रवेश करके भाई मारो तो भैया तू तू में में हम हम भी तो का के मुख में नहीं गए तू ये समझ अगासुर को मारो वो तो हमने हम सबे हम सबके कारण अघासुर की प्राण वायु रुक गई और अघासुर मर गया तो यह बात को भी अभिमान मत कर कि तेने अघासुर को मारो और बख कई थे स्वयं मभा और अगुला की बात तो का करे भैया बाकी बात तो जान दे बाकी इनको मारे गोवर्धन तो कौन ने उठाया श्री कृष्ण हैं बे रहे रह हम ब्रजवासी ने गोवर्धन की इतनी सेवा करी कि गोवर्धन धन अपने आप ही ऊंचे है गे धन धन पाल तछू नायकी ऐसे कह रहे गोवर्धन उठाए की भी ज्यादा मत देखा सो कई वाह गण्यो गिर यथेष्टा स्वयं व्यति श्री गिरपी गिर जो हैं सुगोवर्धन वे यथेष्टा हमने क्यों गोवर्धन की पूजा करी तो गोवर्धन प्रसन्न होने क्या अपने आप गर्भ <coughs> गर्भम अपने ऊपर ज्यादा अभिमान करने की आवश्यकता नहीं है अरे कन्हैया तू तो पे कछु पर कछू न हो पिंडी शूरा तू तो केवल माखन मिश्री चोरा जो भोजन भोजन करे और कछु काम ना करे केवल भोजन करने में जो चतुर है तो अहो पिंडी शूर तम तो यह सुबलम कई तवेन बलांग जित्वा अरे छल पूर्वक तेरे एक आध दफे सुबल को पराजित कर दिया हो तो कर दिया हो बस यही बात का अपनो यश बखान कर रहे हो अरे तेरी भूजान को के सामने मैं ये स्तोक कृष्ण ये भी सो बलबाल होकर विराजमान है और तो कृष्ण की भुजा के सामने तू मयूर की तरह नृत्य करे ये तो कृष्ण जैसे तो को नचावे वैसे नाचे अब ठाकुर जी को शिक्षा जो नृत्य की शिक्षा प्रदान करें वो तो कृष्ण दे तो कृष्ण नृत्य में बड़े कुशल हैं तो भे ठाकुर जी को नृत्य की शिक्षा दे तो यहां पर कह रहे हैं कि ये तो कृष्ण जो हैं वो यहां विराजमान हैं और ये मयूर मत के जैसे नृत्य करे ऐसे तो कृष्ण के सामने हम में भी तोकू तोक जैसे नचावे वैसे तोकू नाचते भाई हमने देखो है तो तुकु नचा वालों ये तो कृष्ण है हम सखान के आगे तू कहां अपनी ज्यादा बड़ाई कर रहे हो कभी श्री कह रहे हैं कि अरे भद्रसेन मेरी भुजान को देख इनको देख के भाई भीतमत हो आज तो मैंने बलदाऊ भैया को भी पटक नहीं दे देनी है ऐसा कहकर के ये सखा श्री रामा वो अपनी बड़ाई प्रकट करते हुए कह रहे हैं कि हे रारंभे नाद्य निर्जित्य श्री राम हम कृष्ण मेवा भे मैंने श्री बलदाऊ को भी पट पर... पटकनी दे दी नहीं। अरे कन्हैया तू मेरे संग में का लड़ेगो ऐसे अहम अहम मैं मैं बड़ा मैं बड़ा ये ये दिखाते हुए सखागण विराजमान हो रहे हैं और कह रहे हैं अथ कथचन रे मुख्या सहज पास परस्पर निर्वलीक ध्वनित विषाण बेणु नादा ब्रज गमना बबू अप्रमादा बलदाऊ जी कह रहे हैं अरे रह जाने कितनी दफे हम सब सखान में कितने सखा जीते और कितनी दफे बेहारे तो ये मत दिखा जैसे तैने कभी कन्हैया को पटकनी नहीं कन्हैया ने भी तो, तो को पटकनी दीनी होगी तो हम सखान में कौन जीतो कौन हारो ये सब गिनती ना होए चलो चलो गैया लौटाओ गैया लौटाओ ऐसा कह के, के बलदाऊ जी उस समय कह रहे हैं कि अथ कथचिन रोहणे मुख्सा उस समय श्री बलदेव प्रभृति रोहणे रोहिणी नंदन श्री बलदेव जी उन और जितने भी निर्वलीक सख् जितने भी अन्य सखागण हैं सुर सखा ये सब ब्रिज के उत्सुकता का दर्शन करके कि यशोदा जी गोष्ठ के जितने भी ब्रिजवासी हैं वे सब उत्सु रहे होंगे सब कह रहे हैं कि भैया चलो चलो और ऐसा कहकर के बलदाऊ जी ने ध्वनित विषाण बेणु नादा उस समय विषाण बेणु इनको बजाना शुरू किया बलदाऊ जी ने महिषृंग जो बजाया है और ब्रज करने के लिए सारे शाखागण उस समय अत्यंत अत्यंत सावधान हो गए हैं श्री श्याम सुंदर उस समय गैयाओं को इकट्ठा कर रहे हैं और एक एक गैया जो हैं उनका नाम ले रहे हैं अये शबल पिशंगी काल नीले हरिणी बिलोहिन धूमले सुशीले इत इत याम धाम धूरात बिन मतकान चार काम कि हे शबली हे पिशंगी हे काली हे नीले हे हरिणी हे बिलोहिनी हे धूमले हे सुशीले आ जाओ भैया आ जाओ गैया आ, आ जाओ आ जाओ अब दूर मत जाओ दूर मत जाओ सहचर सहचर मंडल लई किशोरी कर कल भावन चार नील गौरव उस समय श्री श्याम सुंदर कृष्ण बलराम दोनों के दोनों किशोर आप गोष्ठी की ओर उस समय चले हैं बंद से गोष्ठी की ओर आपने गों को हाकना प्रारंभ किया ऐसा लग रहे हैं जैसे दो हाथी के शावक हों और सुंदर नील गौर वर्ण इनको जिन्होंने धारण किया हुआ है सुंदर की नीलकांति श्री बलदाऊ जी की गौर कांति और त्रिभुवन सुंदर त्रिभुवन की सौंदर्य का विस्तार करते हुए श्री बलदेव आनंदपूर्वक रामकृष्ण दोनों के दोनों पधार रहे हैं श्री ब्रह्मर उस शंभ होम सुंदर के गुणानुवाद का गायन कर रहा है सारे सखा कह रहे भैया गैया आई के ना आप उस समय गैयाओं को बुलाने के लिए कहीं ऊंचे खड़े होकर के बंशी लेकर के दूसरे हाथ में अपने पटका उसका छोल लेकर के पटका फिराते हुए और बंशी में जो टेर दे गैया दौड़ी भई चली आए सारे सखा कह भैया हमारे पाम तो थंबा है गए और तेरे तो बंशी में एक फूक मारी और सभी गैया इकट्ठी है आई धन्य धन्य ना तो गैया ढूंढते ढूंढते हम तो हैरान है जाते थक जाते ऐसे आप सुंदर गैयाओं को एकत्र करते हुए विराजमान है कल मधुर स्वर ही शकुंता श्री कोई सखा तो कृष्ण इत्यादि कह रहे हैं बोल कन्हैया न बंशी एक बार और बजाए दे श्याम चंद्र कहे बोल भैया बंशी बजाऊं बोल कौन सो राग गाऊं बोल भैया कोई सो राग गाए दे आप बोले अरे कोई स्वर तो मिले स्वर दे सखा चारों ओर देखे अब को स्वर दू इतने में कोई भोरा गूंजते हुए गुनगुन -गुन करते हुए आ जाए श्याम सुंदर कह गए कहें भैया मिल गया स्वर अब यहां पे हारमोनियम तो है नहीं कि दूसरे काल के नीचे वाला जो स्वर है वो बजाया जाएगा उस उसको पकड़ करके चलेंगे बोले भैया मिल गई श्रुति भोरा के स्वर में स्वर मिला करके कभी कोयल के स्वर में कभी तोता के स्वर में स्वर मिलाकर के शाम सुंदर अपनी वंशी को गायन करना प्रारंभ कर दें क्यों गायन करने वाले को अपना स्वर चाहिए स्वर पकड़ने के लिए तो यहां पर कल मधुर तरई स्वर ही शकुंता शकुंत जितने भी पक्षी हैं वे कल मधुर स्वर कर रहे हैं कभी भ्रमर कभी कोयल कभी तोता इनके स्वरों को पकड़ करके श्री श्याम गायन कर रहे हैं प्रिय बहरत ज्वर वेग जात चिंता सारे ब्रजवासी ये व्याकुल हो रहे हैं और जितने भी पक्षी हैं वे पक्षी भी आज व्याकुल हो रहे हैं कि हाय श्री श्याम का दर्शन हम कैसे करेंगे अब श्याम लौट करके यदि गोष्ठ में चले जाएंगे तो शाम सुंदर का दर्शन हमको नहीं होगा अतः ये पक्षी मानो विलाप करते हुए मधुर स्वर में गायन कर रहे हैं अपने भाव को प्रकट करते हुए तो प्रिय विराह ज्वर श्याम सुंदर से बिछोड़ना होगा यह विचार करके जात चिंता ये व्याकुल हो रहे हैं मृग भी श्याम सुंदर के पीछे पीछे दौड़े हुए ले आ रहे हैं अब मृग तो मन में विचार करे कह रहे हैं कि अरे तोता अरे मयूर तुम धन्य हो जो श्याम सुंदर के साथ में उड़ करके तुम गोष्ठ में तो भी चले जाओगे हाय हम तो बंचर बंजीव हैं हमको तो गोष्ठ में प्रवेश करने का गांव के अंदर प्रवेश करने का अधिकार नहीं है हाय हमारे भी पंख होते तो हम भी श्याम सुंदर के साथ में उड़ करके आकाश में उड़ कर के श्याम सुंदर के दर्शन में करते हुए उनके पीछे पीछे चले जाते हैं उस समय जितने भी पक्षी हैं जितने भी बंचर खरगोश हरिण प्रभृति जो ब्रिज के पक्ष पशु हैं वे पशु सब ब्रिज की सीमा पर ही टकटकी तक लगाकर के श्याम सुंदर को देख रहे हैं श्याम सुंदर जब जाए तो ये अपनी सीमा को पहचानते हुए वहीं श्री श्याम सुंदर की का दर्शन करते हुए विराजमान हो रहे हैं हरि हलधर पालताग्रमुला चलता हरिहर पालिताग्रमूला मर कत रजत दिवर्णा व्यज व्यजयत रूपमयी तरी मुदारम श्री हरि हलधर आज गैयाओं के ऊपर हाथ फेर रहे हैं और गैयाओं के ऊपर हाथ गैया अपने ग्वालिया के हाथ पर अपने ऊपर प्राप्त करके अपूर्व रूप से आनंदित हो रही हैं जैसे ही आपने किसी गैया के ऊपर हाथ रखा उस समय जो नायका गैया है वह आगे बढ़ी और उनके पीछे अन्य जितनी भी गैयाएं हैं वे गैयाएं है भी आगे बढ़ रही हैं गैयाए वृक्ष है की ओर चल रही हैं ऐसा लग रहा है कि मानो कोई दो नौका हैं, एक सफेद नौका और एक नीली मरकतमणि की नौका है श्याम सुंदर है मरकतमणि की नौका और बलदाऊ जी है गोरी श्वेत हीरा की कोई नौका और उन वे आज जैसे दोनों नाव नदी में तैरती हुई चल रही है ऐसे गैयाओं के बीच में श्री श्याम और श्री कृष्ण नौका के समान कृष्ण बलदेव नौका के समान चलते हुए विराजमान हो रहे हैं नाव जैसी उनकी अपूर्व चारों ओर प्रकट हो रही है गैयाओं की जो खुर उनसे उड़ी हुई रज श्री श्याम के कपोल की झलक के ऊपर नारी शोभा को प्राप्त हो रही है और ये जो ब्रजरज की जो शोभा इसके आगे चंदन का अंगराग भी फीका है जैसे श्री ब्रज की रज की शोभा उसका अंगराग श्याम सुंदर के ऊपर शोभा को प्राप्त हो वैसा और कोई भी वस्तु वैसी नहीं है सो so, श्याम सुंदर की कौस्तुमणि बक्षस्थल कपोल अलकाबली भों जो पलक जो हैं उन पलकों की बरौनी उनके ऊपर धूल अपूर्व रूप से रज शोभा को प्राप्त हो रही है बरौनी के ऊपर ऐसे श्री श्याम सुंदर आप पढ़ा रहे हैं इधर इत पृष्ठोदंता मृत शरत तत्प्राण शफरी क्षेम क्षिप्त प्रथम उपकंठे बिलती आज श्री चंदन कलाजी ने ऐसे श्री श्याम सुंदर के लौटने की जो शोभा है उस शोभा का वर्णन किया आह ये एक पद्धति श्री तात्पात दिखा रहे हैं कि जैसे श्री चंदन कलाजी जैसे किशोरी जी की सेवा कर रही हैं तब वो अवसर प्राप्त होगा कि श्री किशोरीजी इस दासी को इस मंजरी को भी आदेश प्रदान करेंगी और मैं भी इसी तरह से श्री श्याम सुंदर की शोभा का श्री किशोरीजू के सामने वर्णन करूंगी ऐसे ये जो पद्धति है वो इस लीला के माध्यम से इस लीला में हम कहाँ खड़े हैं हम कहाँ स्टैंड करते हैं ये जो है पद्धति यहाँ पर दिखा रही हैं कि जैसे चंदन कलाजी आपकी सेवा करते हुए विराजमान प्रिया जी की सामने श्याम सुंदर के गुणानुवाद का गायन करते हुए विराजमान हो ऐसे ही आज कृष्ण वार्ता रूपी अमृत नदी में श्री यशोदा डूब रही हैं चंदन कला जी से ब्रजेश्वरी श्री यशोदा जी ने मैया ने आदेश प्रदान किया है कि श्याम सुंदर आएंगे उनके लिए सायंकालीन भोजन में ब्यारू के समय सुंदर सामग्री श्री राधिका ने बनाई होगी चंदकला उसको ले आ तो चंद्रकला जी ने जिस समय कहा उस समय चंदन कला जी ने जिसे कहा उस समय श्री राधिका निज आनंद को भूल गई और सेवा आनंद को बढ़ा करके मानती हैं श्री कृष्ण के गुणानुवाद को श्रवण करके जो आनंद हो रहा था उसको भी भूल करके प्रेमानंद को भूल करके सेवानंद को बढ़ा करते हुए उस समय जल्दी से उठ करके श्री राधिका उस समय विभिन्न जो सामग्री हैं उन सामग्री को उस समय बनाने लगी सामिक्षय शाल चुनई दधी मरिच सीता नारकेलार्द, के उस समय श्री सखियों ने जितनी भी सामग्री है वो सामग्री रसोई की एकत्रित कर दी है और ये दासी की सेवा ये दासी भी उस सेवा में कहीं उपयोगी हो जाएंगी तो कहीं ये जो दासी है ये दासी भी कहीं उन बड़ी दासियों के बड़ी गण और सखीगण जो हैं उनकी सेवा में सहयोग नहीं होकर के विराजमान होंगी तो सामिक्षयी मन कोई छैना तैयार कर रही है कोई शाल चावल का जो आटा है कोई दही कोई काली मिर्च कोई शक्कर कोई नारियल कोई जायफल इलायची लौंग केला पिसी हुई मूंग की दाल घी इन सब को तैयार कर रही हैं और उस समय शिवप्रिया जी ने परम सुंदर दूध में उर्द की दाल उनको उसका घोल तैयार करके और उसमें आमिक्ष वो जो छेना है उस छेना मेवा जो जायफल थोड़ी काली मिर्च नारियल का चूर्ण इनका भीतर वो जो कूर है वो कूर बना करके और उसका लड्डू बना करके और उस जो आ, उर्दी की दाल का जो पिठी उस पिठी में उसको शाम करके डूबो करके और उससे परम सुंदर कर्पूर केली नामक जो सामग्री है उसकी रचना करी श्री प्रिया जी अपने हाथ से कर्पूर केली बना रही हैं इसी तरह से अमृत केली जो है वो अमृत केली उस अमृत केली को भी इन्होंने बनाया है तो चावल के आटे की पिठी में कर्पूर के लिए और उड़द के दाल की पिठी उसमें सुंदर अमृत लिए ऐसे ही तीसरी जो सामग्री है वो छेना इनसे मिलाकर के पीयूष ग्रंथी सुंदर संदेश उन संदेश की रचना श्री प्रिया जी ने की है ऐसे ही दूध की मलाई इनको चीनी मिलाकर के और उसमें सुंदर इलायची जाल लवंग जायफल इनको मिलाकर के अनंग गुटका सुंदर राधा जी की कोलैया अनंग गुटका जो है वो अनंग गुटका ये तैयार कर रही हैं तो अमृत के लिए यह हुई उर्दी की दाल से की पीठी का आ, आ, पीठी में पीठी भर करके भीतर और अमृत दाल के जो पिठी है उसमें शान करके उसको तल करके और चाशनी में तल करके उस अमृत केली की रचना की कर्पूर केली चावल के आटे में के साथ में कर्पूर केली जो है वो कर्पूर केली की रचना की अनंग गुटका जो है वो सुंदर कुल्हैया उन राधा मणिजी की वो कुल्हिया आनंदपूर्वक इलायची मिश्री इत्यादि मिलाकर के आ, मलाई मिश्री उनके साथ में अमृत केली जो है वो अमृत केली उनकी रचना करते हुए अनंग गुटका जो है वो अनंग गुटका की रचना करते हुए विराजमान इस प्रकार सुंदर सीधु बिलास नामक जो सामग्री है वो सामग्री कहीं बनाई अर्थात सुंदर छैना वो छैना जिसमें केला के सुंदर टुकड़ा भी पड़े हुए हैं ऐसे दही ऐसे दूध इत्यादि से दूध चिन्ह इनकी रबड़ी में थोड़ी सी कई फल विभिन्न जो मेवा वो जिसमें पड़ी हुई हैं ऐसे सीधु बिलास नामक जो सामग्री है उस तो सीधु बिलास सामग्री को श्री प्रिया वर्णन रचना की है तो अमृत के लिए अनंग गुटका और शिव बिलास ये पांच सामग्री श्रीप्रिया ने विशेष रूप से वहाँ संध्या के समय पांच सफेद सामग्री भोग रखने की कहीं सेवा में रीत भी है यदि निभ जाए तो, तो पांच सामग्री जो है वो पांच सामग्री संध्या भोग में विशेष रूप से संग में आती हैं तो रीत में भी तो ये विभिन्न जो सामग्री हैं उनके नेग उनको श्री राधानी ने तैयार किया है और लवंग लवंग लेंदो मिर्चई संयुक्त शर्करा चयी चक्रे गंगा जल जलाक्षणी लड्डू का न प्राण लौंग डालकर के काली मिर्च डालकर के शर्करा इनके साथ में सुंदर गंगा जल के लड्डू वे श्री प्रिया जी ने तैयार किए हैं गंगा गंगाजल लड्डू जो हैं उन गंगाजल जल लड्डुओं को तैयार किया है गंगा जलाक्षान लड्डू कानी ये माने सुंदर जो बीज उन बीज के जो लड्डू हैं बीज का पाक के लड्डू उन पाक के लड्डू उनको विशेष रूप से तैयार किए हैं तो सुंदर पाक कभी बीज के खरबूजा के बीज अन्य अन्य जो बीज हैं उनके चाशनी में उनके लड्डू बना करके फिर दे रही है तो गंगा जल लड्डू जो हैं या कभी जो फला के जो लड्डू हैं वो लड्डू उनको प्रदान कर रही है तईसते युद्धी सार ईश्वर लांगले ससे कहीं अन्य अन्यज सास्य सर्वूपिका सुंदर विभिन्न प्रकार की जो आपूपक मलाई के लड्डू और सुंदर जो बड़ा है उन बड़ा लड्डू इनकी मीश्राधी ने रचना की सब सखियों ने और श्री प्रिया बड़े प्रेम के साथ में रचना करके सबको सुंदर बड़े बड़े जो आत्र हैं उनमें भर करके सब तैयार कर रही हैं अब रसोई करने के बाद में शिप्रिया ने जल्दी से अपने हाथ इत्यादि धोए और हाथ इत्यादि धोकर के हाथ धोकर के अब श्री सखी के साथ में चर्चा करते हुए विराजमान है साथ स्ना तुम्तारूण रुचि सुचया बद्ध बेणी सुचित्रा श्री प्रिया जी ने स्नान किए स्नान करके कस्तूरी का श्री अंग में लेपन करके केशर कस्तूरी के अंगराग जो है उनको करके लाल वस्त्र जो है वो लाल वस्त्र धारण किए जाड़े के दिनों में श्री प्रिया रक्तांबर और गर्मी के दिनों में नीलांबर विशेष रूप से यू तो सब रंग सब समय परतु विशेष रूप से जाड़े के दिनों में रक्तांबर और गर्मी के दिनों में नीलांबर धारण करके विराजमान है पत्रावनी कपोल के ऊपर रचना कर रही हैं सुंदर तिलक चुबुक जो है उनके ऊपर तीन बिंदु जो चुबुक की कस्तूरी की बुनियादी शोभा को प्राप्त हो रही हैं। हाथ में सुंदर अंगूठी का धारण करके नाशिका धारण करके ताबुल की शोभा न्यारी शोभा को प्राप्त हो रही है फूल माला केशो में लगाई है चरणों में जावक धारण करते हुए श्रीप्रिया आनंदपुरम विराजमान हो रही हैं उस समय सखी नैनों में काजल लगा रही है श्रीप्रिया कह रही हैं बोले अभी सखी ऐसा नहीं हो तू काजल लगाती रह जाए और श्याम से जाए उस समय सखी कह रही है नहीं नहीं अभी सखी बहुत देर है श्याम सुंदर के आने में शिंदार तो तेरा पूरा कर दो और श्री उद्धव संदेश में श्री रूप गोस्वामी जी ने प्रियाओं की जो उत्सुकता है कृष्ण दर्शन करते समय आवनी लीला में उस उत्सुकता का बड़ा सुंदर वर्णन किया है श्री श्याम सुंदर का श्री प्रिया समय दर्शन कर रही हैं श्रीमद् भागवत के श्लोक को संकलित करते हुए कह रहे हैं पाथ पाथ, के बाम बाम यत्र बोले श्री श्याम सुंदर आज बाएं भुजा के ऊपर बाएं कंधे के ऊपर जो बाम अपने ग्रीवा बाम कपोल उनको बाएं कंधे के ऊपर चुप लगा करके बैंसे बजाते हुए विराजमान हो रहे हैं सो बाम बाहु कृत बाम कपोला बाएं भुजा के ऊपर बाया कपोल उनको टिकाते हुए तीर्थ होकर के त्रिंग ललित होकर के दर्शन कर रहे हैं आप बेड़ो वादन कर रहे हैं आप बल्कि तब बल्गतभ्रु भौ विशेष रूप से उस समय टेढ़ी हो रही हैं। मानो भौ को नचा करके कह रहे हैं कि भैया देख ये कौन सा स्वर है तो किसी स्वर की विशेष भंगे को कहीं रेखांकित करने के लिए उसकी ओर संकेत करने के लिए विशेष रूप से भौ बचा करके कह रहे हैं यहां पर ध्यान देना इस स्वर इस श्रुति के ऊपर विशेष रूप से ध्यान देना तो बल्कि तब भ्रु अपनी भौ जो है उनको टेढ़ा करके अधिक अधर पर बेणु रख करके बेणु के छिद्रों को जब दबाते हुए विराजमान हो तो गोप्य ई रेत मुकुंदा श्री श्याम सुंदर जिस समय बेणु बजा रहे हैं उस समय श्याम सुंदर के बेणुनाथ को सुन करके सब विमोहित हो जाए हमको तो ये लगे प्रिया कह रही हैं कि यह वेणु गोवर्धन से भी ज्यादा भारी है शास्त्र ने जिसमें गिरराज धारण किया सीधे सटका धारण खड़े रहे जरा भी नहीं झुके जब वेणु बजाते हैं तो तीन जगह से टेढ़े हो जाते हैं तो ऐसा सके हरि वेणु भार बाहुल्य ने युक्त यह हरी के वेणु अधिक भार से युक्त है जो आपको तीन जगह से टेढ़ा कर दे श्री श्याम सुंदर त्रैलो के मोहन स्वरूप जो धारण करके त्रिभंग ललित त्रैलो के मोहन स्वरूप धारण करके आप विराजमान हो जाते हैं तो गोपी ईर ये मुकुंदा इतने में बैणु के प्रति कहीं ईर्ष्या का भाव उत्पन्न हो जाए कि अरी सखी मुरली तव गोपाल ही भाव मुरली श्याम सुंदर को फिर भी अच्छी लगती है सुंदरी सखी नंद, नंदन नाना भात नचावे श्याम सुंदर को देख ये मुरली कैसे अनेक प्रकार से नचाती है पहले तो श्याम सुंदर को जैसे आदेश देती हुई राखत एक पाम ठाड़ो कर एक पैर पे खड़ा करती है और इतना अधिकार दिखाती है कि श्याम सुंदर तीन जगह से टेढ़े होकर के फिर बंशी बजाते हैं इसके भार के कारण मुरली के अधिकार के कारण मानो उसके सामने बार बार गर्दन झुकाते हुए विराजमान होते हैं इस मुरली को जरा भी लज्जा नहीं आती है ब्रजराज कुमार कितने सुंदर हैं, परंतु आपन पोह अधर सज्जा पे कर पल्लव पलटावत स्वयं तो मस्तानी बन करके श्याम सुंदर के अधर शैया के ऊपर शयन करती है और श्याम सुंदर को आदेश और देती है कि मेरे पैरों को दबाओ और श्री श्याम सुंदर भी इसके अत्यंत अधीन होकर के इसके चरणों को दबाते हुए बिराजमान होते हैं कर पल्लव श्री श्रीहस्त से चरण कमल जो है उन चरण कमलों को दबाते हुए श्री श्याम सुंदर विराजमान होते हैं और काम में न जाने हमारे प्रति क्या वचन कहती है की शिकायत करती है श्री श्याम सुंदर की भुख्टी टेढ़ी हो जाती है नासा फुट फूल जाते ऐसे ये मुरली श्याम सुंदर को नचा रही है तो मुरली का दर्शन करके श्री प्रियागण उस समय अनेक अनेक जो मुरी के प्रति जो ईर्षा के भाव हैं उनको प्रकट करती हुई विराजमान हो रही हैं हरे वक्तम वेणु ध्वनि मिशतया बरसती सुधाम अभी ये पता नहीं लगता है कि ये वेणु अमृत की वर्षा करती है कि कोई विष की ही वर्षा कर रही है यह हम पहचान नहीं पा रहे हैं देख गायें भी कैसे कान ऊंचे करके श्याम सुंदर के वेणुनाथ को सुन रही हैं गा ही कृष्ण मुकुंद निर्गत वेणु गीत पीयूष उत्तर्ण पुटही पे बनता ऊंचा कान का ओक लगा करके जो ओक है वो नीचे नहीं लगा देता है ओक तो ऊंचा करके ही पिया जाता है तो कान ऊंचे करके अपने कर्ण पुटही पे बनता कानों के दोनों के द्वारा ये पान कर रही हैं कर्ण पुटही में बहुवचन का प्रयोग इसलिए कर रहे हैं श्री शुभदेव जी ब्रज गोपी का गण दोना एक बार में एक एक बार में ही प्रयोग होता है उसको धोकर के दोबारा प्रयोग नहीं किया जाता है उसको फेंक दिया जाएगा नया दोना हर बार लिया जाएगा ऐसे ही प्रत्येक क्षण इन गोपियों में नए कान उत्पन्न हो रहे हैं जिनके कारण श्री श्यामचंदर के वेणुनाथ को प्रत्येक क्षण नया कर्णपुट उनके द्वारा पान करती हैं फिर नया कान पैदा हो जाता है उसके द्वारा पान करती है तो अनेक अनेक जो कर्णपुट हैं वे प्रकट हो रहे हैं और उस समय गाय हंबा हंबा ध्वनि करती हुई पूछ ऊंची करके कान ऊंचे करके उदग्रीव होकर के ग्रीवा ऊंची करके शाम सुंदर के चारों ओर दौड़ आती हैं मुंह में जो घास का कोर है वो कहीं तपक रहा है उसमें से घास घास कहीं क्षीर्ण होती हुई चली जा रही है छीजती हुई चली जा रही है परंतु तो उस घास गा, को चबा नहीं रही है शाम सुंदर के वेणुनाथ को ही श्रवण कर रही हैं आश्चर्य सखी कृष्ण सार दयाता मिलक भर्त कम अरी सखी ये हरणी परम परम धन्य होकर के विराजमान है हंता मूलमती हिरण्यता ये हरणी मूलमति होते हुए भी पशु जाति होते हुए भी हम मनुष्यों की अपेक्षा अधिक धन्य होकर के विराजमान है आहा इनके पति इनके पास में हैं परंतु तो इनके पति भी कितने अनुकूल हैं कि सुंदर का जिस समय वे दर्शन करती हैं उस समय बाधा नहीं डालते हैं हाय हमको ये सौभाग्य कहा हम तो अपने पति गोपों के आगे श्याम का नाम भी नहीं ले पाती हैं परंतु ये आनंद पूर्वक पति को साथ में लेकर के सेवा करती हुई श्याम के नयनों के द्वारा ही श्याम का पूजन करती हुई विराजमान हो रही है श्रुतवा वेणुफलम हरिम प्रतिगति तदरूप तश्चित्रता यह हरणी कैसी च्रित हुई यहां पर विराजमान हो रही है श्याम सुंदर जिस समय आप हे गंगे हे यमने हे सरस्वती ऐसा कहकर के अपनी गैयाओं को बुलाते हैं श्री यमुना जी ये समझती हैं कि मुझे बुलाया जा रहा है सुश्री श्याम सुंदर सनी की ही बेश श्याम सुंदर सनी की ही कांति धारण करके उस समय दौड़ती हैं। श्री यमुना मेरे पास में ही थी अभी श्री राधारानी के साथ में श्री यमुना जी चर्चा कर रही हैं और श्री यमुना जी की रूप माधुरी का दर्शन करके अंग की अंग उन्हार का दर्शन करके कह रही हैं, बोले अरे सखी तुम के सामने खड़ी रहे खड़ी रहे तेरी अंग कांति नीलकांति बिल्कुल प्यारे जैसी लगती है आ तुझे श्रृंगार धारण करा दू उस समय श्री प्रिया श्याम सुंदर का श्रृंगार श्री यमुना जी को धारण करा देती है क्यों जी श्याम सुंदर का श्रृंगार कहाँ आया बोल कभी नुकुंज में मिलन के समय श्री प्रिया लाल प्रेम विलास विवर्त में श्रृंगार परिवर्तन करके विराजमान हुए श्री प्रिया कस्तूरी को लेप करके श्याम सुंदर का मयूर मुकुट धारण करके आप विराजमान हुए श्री स्वामी जी का बड़ा सुंदर पद है कस्तूरी को लेप करके जहां श्याम सुरी की अंग कांति धारण करके श्री प्रिया विराजमान है तो श्याम सुंदर के रूप माधुरी को धारण करके श्याम सुंदर का श्रृंगार श्याम सुंदर ने अपना श्रृंगार से प्रिया जी को सजाया जी ने अपने श्रृंगार से श्री श्याम सुंदर को सजाया और आज गोरे लाल जब श्यामा श्यामा प्रिया के साथ में विलास करते हुए आनंद पूर्वक विराजमान हो रहे हैं प्रिया ने वही ही श्रृंगार धारण किया हुआ है इतने में यमुना जी आ जाएं यमुना जी को देख करके कहें बोले अरी सखी तेरी उन्हार तो बिल्कुल श्याम सुंदर से मिलती है आ तुझे श्याम का बेश धारण कराऊं बिल्कुल एन मैन हु बहू तू श्याम जैसी दिखेगी ऐसा कहकर के श्याम के मुकुट श्याम का पटका श्याम की बनमाला श्याम सुंदर सरी के ही हार पटका कटपेच नूपुर इनको धारण करा कर के जब विराजमान हैं इधर श्री श्याम ने अपनी गैयाओं को बुलाने के लिए बंशी में लगाई हे यमने हे गंगे आप तो बुला रहे हैं अपनी गैयाओं को और यमुना जी ये समझ नहीं है कि मुझे बुलाया जा रहा है सुश्री यमुना जी किशोरी जी से अनुमति लेकर के उस समय धर दौड़ी वैसा ही श्रृंगार धारण करके वही ही मयूर मुकुट वही पटका वही ही, ही बनमाला गृहंत पादयुगलम युगुल कमलोप हारा हाथ में कमल छड़ी लेकर के कमल माल लेकर के श्री गोविंद के पास में जब आए श्याम चुंदर के कंठ में श्री अधिदेवी यमना। उस समय कमल माल धारण करा कर के कमल छड़ी श्री श्याम सुंदर को धारण करा कर के उस समय विराजमान हो रही हैं तो अपूर्व द्वीपन श्रवण संभव महा श्री यमुना शाम के पास में जाकर के स्तंभित होकर के विराजमान हो रही हैं श्री श्याम का सरोज ददु। और हाथ में जो कमल लिए हुए थे उनको श्री श्याम के चरणों में समर्पित करती हुई विराजमान हो रही हैं श्याम सुंदर को कमलमाल धारण कराती हुई विराजमान हो रही हैं श्री प्रिया श्यामचंदर के वेणुनाथ को सुनकर के व्याकुल हो रही हैं और दूर से वेणुनाथ को सुनकर के उसकी शोभा का वर्णन करती हुई कह रही है। के बेड़ो तस्या धरम। हैं है पुण्यमती हंत यदसावती चत्या धर्म अरि वेणु तू परम परम धन्य है जो श्री श्यामचंदर के अधरात का पान करती हैं कह रही हैं अरि सखी श्याम सुंदर के अधर जादूगर हैं वे जिस चीज को देखें झूले वो ही कैसी सचेतन हो जाती है आज प्यारे के अधरों का स्पर्श करके ये बेणू जो निर्जीव पोली छुद्र युक्त थी वो आज कैसी देख गरज रही है हमारे ऊपर क्यारी धन की धन हो अपने धन को जल्दी से आकर के संभालो गुम्बसे कुंडल मकरी अस्याम ते उस समय श्री राधे का कह रहे हैं कि अरे कुंडलों के ऊपर विराजमान मकराकुट कुंडल तुम धन्य हो जो श्री श्यामचंदर के कपोल का विराजमान हो अरे बनमाले तू धन्य है जो प्यारे के बक्षस्थल का आलिंगन करती हुई विराजमान है हाय हथभाग्नि तो हम हैं जो अपनी अभिलाषा से सदा सदा वंचित होकर के विराजमान है मुखाबजम बिभ्राणो विमल तलकम बेल दलकम उस समय श्री ललता जी कह रही हैं कि अरी सखी दुखी मत हो दुखी मत हो देख श्याम सुंदर अब यहां आई रहे होंगे सुंदर की कैसी सुंदर शोभा है उसका ध्यान कर मुखाब्जम विभ्राण उन्होंने मुक्कमल धारण कर कहा है विमलतलक मस्तक के ऊपर विराजमान हो रहा है अलकावली मुख के ऊपर आ रही हैं सुंदर तुलसी की माला वक्षस्थल के ऊपर शोभा को प्राप्त हो रही है माथे के ऊपर कुछ टेढ़ी पगड़ी न्यारी शोभा को प्राप्त हो रही है मयूर पुच्छ धारण किए हुए प्यारे यहां आ रहे हैं मुरली निन्दनाद उत्थित बदना गद गद गदना ब्रिज विधु बदना शुशर रदना स्थल स्थित छदना यु अपकदना सदना सदना उस समय श्री प्रयागण सब जल्दी से जल्दी अपने अपनी तिवारी में जाकर के विराजमान हुई घर के बाहर निकली हैं। आज मुरली निंदा उत्थित मदना मुरली के निनाद से जिनके हृदय में प्रेम प्रीति उत्पन्न हो गई है जिनके बोली गदगद हो रही है चंद्रमुखी में ब्रजगोपिकागण सुशिखर रदना जिनकी दंतावली उनसे कांती निकल रही है वे सब आज श्याम सुंदर के पास में आई हैं। श्री की ध्वनि उस समय हम्बा हम्बा ध्वनि हो रही है श्याम सुंदर के स्वराल आप को सुनकर के सब अपूर्व रूप से आनंदित हो रही है विलंबमो भद्रे कुरु जही चंद्रावली रोजम न धन्य मंथार्थम कलय कमले यादनाथ कथम क्लाम्यसि क्लांब्यसी मृत जीवे त्यालो ब्रज शाम संभ्रम मधु उस समय ब्रज ब्रजागणों में अपूर्व संभ्रम उत्पन्न हुआ है उस समय कोई कह रही है कि अभी भद्रे क्यों इतनी दीर्घ सूत्री हो रही है विलम्बम नो कुरु भद्रे चल जल्दी चल जल्दी चल श्याम सुंदर की रूप माधुरी का दर्शन करे अरी चंद्रावली कुरु जही ही चंद्रावली रुजम अपनी पीड़ा, उसका तू त्याग कर दे त्याग कर दे श्याम सुंदर आगे हैं अरे धन्या अरी चल मंथर गति का त्याग कर अरी कमले दौड़ पर दौड़ पर अरे पाली दुखी मत हो आज श्री श्याम के सौंदर्या मृत का दर्शन करके तुम सब परम परम आनंदित हो श्री श्याम उस समय गांव की सीमा के पास में सारी गैयाओं को इकट्ठा करके एक एक गैया का नाम ले रहे हैं कि मुक्ते नंदन नंदिनी चंदनी इंद के, कर्पूरी कस्तूरी पिंगे रंगणी धूमले धवल के किंजल के के रंगिणी के केतक चंद्र के शबल के काश्मीर के चंप के ह्री ही ही तो तान तान मधुरम गानम मुरल्या एक गईया का ही ही ऐसा कहकर के आप जो गैयाओं को हांके हैं सब गैया शाम चंदर के पास में आ रही हैं दो तीन चरण आगे जाती हैं फिर मुड़ मुड़कर के सिंहावलोकन के द्वारा श्याम सुंदर का दर्शन करती हैं जैसे सिंह आगे चलता है फिर बीच बीच में मुड़कर के पीछे भी देखता जाता है ऐसी सिंहावलोकन करते हुए ये गैयाए आगे आगे चल रही हैं अपूर्व शोभा हो रही है श्री श्याम सुंदर ने रामन में सारी गैयाओं को इकट्ठा किया और रामन में गैया इकट्ठे करके मणि धारा मणिधर क्वच गाहा हाथ में मणि की माला लेकर के गैया उनके नाम को जप रही है जय हो ये गैया परम धन्य है जगत तो नाम जपे गोपाल का और गोपाल नाम जपे इन गैयाओं का श्याम सुंदर की माला में 108 दाने हैं और उन 108 दाने में इन्होंने गैयाओं के अलग अलग विभाग 108 विभाग कर रखे हैं इनमें शुक्ला रक्ता पीता और शामा चार रंग की मुख्य गैया हैं। ये मुख्य रंग हैं काला सफेद और पीला और लाल ये मुख्य आधारभूत रंग हैं। तो ये चार प्रकार की गैया अब एक एक गैया के फिर पांच पांच सेट और हैं जैसे सफेद में हंसी चंदनी गौरी मुक्ता और गांगी ये सफेद के पांच शेड हैं ऐसे रक्ता जो गैया हैं लाल रंग की उनमें आरुणी कुंकुमी सरस्वती सैंदुरी रक्ता ये पांच लाल के भेद हैं ऐसे पीली में पीला पिंगला हरताल का हैमी कपिला ये पांच भेद पीली पीली पीलीगैया के और जो सफेद गैया हैं शामा गैया हैं उनके शामा धूमिला यमुना कृष्णा असिता ये पाँच भेद हैं अब इन पांच भेद में भी पांचों में पांचों मिली ऐसे विराजमान है। तो हैं तो पांच में पांच तरह की गैयाए मिल जाएंगी उनके अंग कहीं धब्बा मिल जाएंगे चितकबरी हो जाएंगे तो पचम पच्चीस पच्चीस गैया हुई और चार प्रकार की ये गैया हैं तो पच्चीस चौका सौ तो सौ तो ये दाने हुए और आठ गैया जो हैं वे अलग प्रकार की हैं श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती जी वर्णन का रे हैं तरी का चित्रता चित्र तिलका दीर्घ तिलका मृदंग मुखी सिंहमुखी अजामुखी महषि मुखी ये आठ प्रकार की गैया ऐसे पूरी एक सौ आठ की माला है जिसको गोपाल जपते हैं जपते हैं बोलो गैया मैया की जय गो माता की जय श्याम सुंदर की भी उपास्य होकर के ये गो माता अपूर्व रूप से विराजमान है तो धारा कचित आगेन गाह मणि की माला हाथ में लेकर के स्फटिक मणि की माला लेकर के स्फटिक मणि की पौर्णी तो ने कही हाँ स्फुटमणि की माला से करोगे धन मिलेगा लक्ष्मी मिलेगी <laughs> तो मणि मणिधारा मणि की माला लेकर के ये जब कर रहे हैं कि हमारी खूब गैया बढ़ें लोकवत लीला में तो मनी धारा यहाँ तुलसी की माला नहीं है मणि की माला है क्योंकि लक्ष्मी धन इनको प्राप्त करने के लिए स्फटिक मणि की जो माला है वो कहीं लक्ष्मी प्रदान करेगी तो यहां पर तो पैसा चाहिए धन लक्ष्मी चाहिए इसलिए मन धारा मणि की माला लेकर के स्फटिक मणि की माला में आप अपनी गैयाओं की गिनती कर रहे हैं तो संख्या पूर्त भवत मुद्रता जब संख्या पूर्ति हो गई सब गैयाए पहचानने में आ गई कोई भी गैया छिटकी नहीं है तब भगवत मुद्रता परम आनंदित हो रहे हैं स्व कि सखी नाम संख्या नूंदो सपदे सगवाम सगम संकेत नादई श्री कृष्ण जितने सखागण हैं उन सखाओं सखाओं की गैयाओं की भी अब संख्या पूर्ति हो गई श्याम सुंदर की गैयाओं की पूर्ति हो गई इसी तरह से सखाओं ने भी अपनी गैयाओं की ख्यार्ति की है और उस समय लौटते हुए बिराजमान हो रहे हैं मंद मंत्र से आप गै को हा करके उस समय चले <coughs> तम गोरज कुंतल हो गोरज जो है वो बिखर रही है अलकन पे पलकन पे कपोलन की झलकन पे गोरज छाए रही है कारी कमरिया को पे रख के जर भौरी धूमर ऐसे एक एक गैया को नाम लेते वह चले श्री गारायण जी की बड़ी सुंदर पदावली है सुम बर नागर बोपाल लाल सब दुख मिट जय हैं जे सुमेरत लोचन विशाल झलकन पे लखे पल कन भूल जात भ्रूविलास मंदहास रदन छदन छबि रसाल ब्रिज नरेश वंशदीप वृंदावन बरमीप वृषभान मान पात्र दयाल ऐसी अपूर्व की वो शोभा तो उस शोभा को तम गोरे चुरित कुंतल बद्ध वर श्याम सुंदर की सुंदर हम्बा हम्बा ध्वनि चारों हो रही है हम्बा ध्वनि को सुनकर के श्री श्याम सुंदर अब आप चलते हुए जावट के पास में आ गए तो जावट के भीतर आ गए हैं मंद कटाक्ष इनके द्वारा चारो झाक रहे हैं श्री जी अपने महल से श्री श्याम सुंदर उनकी रूप माधुरी उनका दर्शन कर रही हैं आये मंद के फूल की गेंद मानो प्रिया के ऊपर उछाल रहे हैं श्री श्यामला उस समय श्री रानी से कह रही हैं कि अभी सखी देख प्यारे पास में आ गए प्यारे का दर्शन करने का मैं अब दंभ का नाटक मत कर मत कर देख ये पशुपति आ गए पशुपति इसलिए कह रही हैं कि कहीं कोई सुन नहीं ले कोई कहेगा अरे कौन कह कौन पशुपति कहेंगे हम तो कृष्ण के बारे विषय में कह रही हैं हम तो शिव जी के विषय में कह रही हैं कृष्ण के विषय में थोड़ी कह रहे हैं ऐसे अपने भाव को छुपाने के लिए कह रही है अरि सखी पशुपति दर्शन करने के लिए जल्दी से चल जल्दी से चल जटलाजी समझेंगे शिव के दर्शन करने के लिए जा रही है परंतु तत्वतः पशुपति श्री गोपाल उनका दर्शन करने के लिए ही जा रही है जल्दी चल जल्दी चल श्याम सुंदर का दर्शन कर दर्शन कर श्री प्रिया प्रिया उस समय श्याम सुंदर का दर्शन कर रही हैं और दर्शन करते हुए कभी लज्जा आ जाए तो लज्जा को दूर हटा दें और कभी विवेक आ जाए तो उस विवेक को भी दूर हटा दें देसर मातर बद्य विद्य तुम चरम यावन नयन चकोरी हर मुख चंद्राम पेवती अरे विद्या तुम दूर हटो अर्थात कहीं लोक वेद की लज्जा लोक वेद की मर्यादा के कारण लज्जा नहीं आ जाए इसलिए विद्या को दूर हटाती हैं और अविद्या को भी दूर हटाती हैं कि कहीं मूर्छा नहीं आ जाए सखी शिव प्रिया को मूर्छित नहीं होने देती हैं जागृत रखती हैं बोले अभी सखी ये मूर्छित होने का समय नहीं है यह तो श्यामचंद्र की रूप माधुरी का दर्शन करने का समय है तो लज्जे क्षण दुषम कोण मप में अरे लज्जा मेरे नेत्रों का त्याग कर दे त्याग कर दे श्रीप्रिया ऐसे श्याम सुंदर का दर्शन करके उस समय आप पधारें श्रीप्रिया की अपूर्व रूप माधुरी उसका दर्शन करके श्री श्याम सुंदर सुबल से कह रहे हैं बुहे सुबल श्रीप्रिया की रूप माधुरी का मैं तेरे सामने क्या वर्णन करू आहा होकर के श्रीप्रिया विराजमान है स्नाता नाशाग्र मणि रसपता सूत्रिणी बदणी चोतन सा चर्चितांगी कुमित चुकरा सिर्फ सात नो तो है श्रृंगार और साथ हैं रंजन तो श्याम सुंदर दर्शन कर रहे हैं मूर्ति मान आज श्री कृष्ण जैसे आ रहे मानो इनके प्राण बाहर गए हुए थे आज प्राण ही लौट करके आ गए हैं अपूर्व से आनंदित हो रही हैं इधर श्री राधारानी ने विशाखा तुलसी मंजरी इन दोनों को नंदालय में भेजा है सो विशाखा प्राहषित सपद तुलसी मंजरीम अथा विशाखा जी ने विशेष रूप से तुलसी मंजरी जी जो हैं, विशाखा जी ने तुलसी मंजिल अरे सखी तू कौतुक देख करके उल्टी मेरे ऊपर ठिठोली करती हुई हंस रही है मैं पुकार रही हूं तुझे लज्जा नहीं आती है सती श्रोमणी का यहाँ यह कदर्शना करते हुए चंचल विराजमान है और तू मेरी क्या सहायता नहीं करेगी सहायता नहीं करेगी श्री विशाखा जी उस समय बलिहारी जाए सखी को झिझोड़ती हुई कहे बोले अरे सखी चल चल भवन के भीतर चल प्यारे तो इस समय नंद भवन में पधारे हैं श्याम सुंदर आनंद नंद भवन में इस समय पधारे श्री प्रिया जी भी जल्दी से पुष्पोद्यान से अपने घर में आई हैं और घर में आकर के आप विराजमान हुई हैं इस प्रकार श्री श्याम सुंदर अपराध लीला में श्री गैयाओं को चरा कर के आनंद पूर्वक सब ब्रजवासियों को परम सुख प्रदान करते हुए विराजमान हो रहे हैं बोलो अपराह्ह्न लीला की जय नाई गौर हरि बोल गोविंद जय जय गोपाल जय जय गोविंद जय जय गोपाल जय जय गो गो राधारमण हरि गोविंद जय जय राघारमण